सदा सदा पदम् अपि सदाण मध्यश्रया अवाप्नोति मसादअवा पदम् पदम्यय मध्यशाश्रय सर्वकर्माणी यति सदा कर्वाण मत्र मध्यशाश्रय सर्वकर्माण यति सदा कर्वाण मत्र शाश्वतम अव्यय पदम अवापनोति मध्यपाश्रय मेरा आश्रय लिया हुआ भक्त मेरा आश्रय लिया हुआ भक्त सभी कर्मों को सदा करते हुए सर्वकर्माणी यति है ना भाष्यकार ने किया प्रति सिद्धांति विहित से इतर निषि कर्मों को भी विहित से इतर निषि कर्मों को भी सदा करते हुए सदा करते हुए अच्छा तो है ठीक है मेरा आश्रय लिया हुआ भक्त विहित से इतर निषिद्ध कर्मों को भी सदा करते हुए मत प्रसादाद मेरे अनुग्रह से शाश्वत अवय पद को प्राप्त करता है अव्यय पदे मतलब अविनाशी पद अर्थात को प्राप्त करता है तो ध्यान देना मेरा लिया हुआ भक्त निशिध कर्मों को भी सदा करते हुए कर्मों को भी सदा करते हुए मेरे कृपा से शाश्वत अव्य पद को प्राप्त करता है ध्यान देंगे जो निषिध कर्म करने वाला भी यदि भगवान का आश्रय लिया है तो भगवान को प्राप्त करता है लेकिन निषिद्ध कर्म करते करते छोड़ करते है ना वहा पर क्या है अभिचेती सुदुराचारो भे इमाम और राजे साधुर मंतव्य कहा तो अभिचेत सुदुराचारो एक तो फिर राजे क्या शश्वत शांति में क्या है क्षिप्रम रोज धर्मात्मा शांति में गचती वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाते श्या है क्षिप्रम रोज धर्मात्मा वो शीघ्र गर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है कौन सुदूर जो दु, दु, अत्यंत दुराचारी है लेकिन वहाँ पर क्या कहा भगवान ने अति से दुराचारो भट्टे माम अनन्न्य भाते जब अनन्न्य भाव से भजन करता है तब और अनन्न्य भाव से भजन करते हुए दुराचार होगा क्या नहीं होगा तो मतलब क्या है कि निषिद्ध छोड़कर ही हो पाएगा ध्यान रखना फिर प्रशंसा में ऐसा इसलिए जो बहुत अर्थ व्याख्याकार चार करते हैं ना कि जो है ना कि भगवत प्राप्ति के साधक सभी कर्मों को करते हुए है ना ऐसा तो पर इन्होंने ऐसा कर दिया है तो कोई बात नहीं उसकी प्रशंसा में प्राप्त कर <laughs> हाँ तो उसने क्या है कि अपी से वो दूसरी संगति लगा लेते हैं सर्वकर्माणी से क्या है भक्ति के उपयोगी अपी से करोपकार ऐसा कुछ लगाते हैं सब देखो जैसा भक्त करके कहा है मेरा आश्रय लिया हुआ व्यक्ति मेरा आश्रय लेने वाला भक्त बीच ऐसी इतर निषिद्ध कर्मो को भी सदा करते हुए करते हुए में है ना ऐसे बीच से इतर निषिद्ध कर्मों को भी सदा करने वाला मेरा आश्रय लिया हुआ भक्त से इतर निषि कर्मों को भी सदा करने वाला सदा या सदा करते हुए बीस से इतर निषिद्ध कर्मो को भी सदा करते हुए मेरा आश्रय लेने वाला भक्त पहले क्या है की निषि कर्मो को भी कर रहा है और फिर क्या कर लिया आश्रय ले लिया जो आश्रय ले लिया तब तो उनको छोड़ देगा ऐसा लगा लेना से इतर को भी सदा करते हुए कर्मों को भी सदा करते हुए मेरा आश्रय लेने वाला भक्त मेरे अनुग्रह से शाश्वत अवय पद को प्राप्त करता है ठीक है अर्थे सर्वकर्माणी प्रसिद्धानी अभी किया सर्वकर्माणी से लिया प्रसिद्ध भी ले लिया मतलब तो ये सर्वकर्माणी से इतर निषिद्ध कर्म, निषि से इतर निषिद्ध कर्मों को भी सदा करते हुए या बीह से इतर निषिद्ध कर्मों का भी सदा करते हुए देखेंगे अहम व्यश्रेय यश सह मध्यश्रे अहम व्यवसाय मध्यश्रेय अहम से क्या लेना है वासुदेवा ईश्वर जो मैं वासुदेव ईश्वर आश्रय जिसका उसे क्या मध्य मध्य अर्पित कि सब, अपने सभी भावों को मुझे अर्पित करने वाला मुझे अर्पित कर दिया है जिसने सभी अपने भावों को है ना सभी अपने आत्म भाव का थे अपना भाव कि अपने सभी भावों को मुझे अर्पित करने वाला यह हुआ मन साबा क्या करमणा सब प्रकार से उसने भगवान को अर्पित कर दिया है है ना मनसा बचा कर सब प्रकार से वो परमात्मा के समर्पित है सह वह भी ऐसा मेरा आश्रय लेने वाला भक्त भी मत प्रसादात करते, मम ईश्वर कर प्रसादात है मुझ ईश्वर के अनुग्रह से अपनोति कराप्ती शाश्वतम कर नित्यम तो शाश्वतम कर नित्यम तो नित्य पद कहू ना वैष्णो पद वैष्णव पद है विष्णु का स्वरूप विष्णु का विष्णु का नित्य स्वरूप विष्णु का नित्य स्वरूप को प्राप्त करता है मतलब मोक्ष को प्राप्त करता है ऐसा और वो कैसा अव्य पद विष्णु के अव्य पद को अविनाशी पद को प्राप्त करता है यशमाद उस कारण क्योंकि ऐसा है उस कारण लगाइए कर्माणी मई संस मत करा बुद्धि योग्रित मत चिता सतम भा लगाइए चेतसा सर्वकर्माणी मई संस मत्तर बुद्धि योग्रित सततम मत चिता भव चेत साई संुद्धि योगाश्रित सततम मत चिता भव चेतसा सर्वकर्माणी चेत सा, सा कर्त भास्व कार्य ने किया है विवेक बुद्धिया विवेक बुद्धि से और विवेक बुद्धि का भी यहाँ पर अर्थ कर दिया भास्व ने यद यद यद यद। और णम तो चेष्टा कर दिया विवेक बुद्धि और फिर दिया विवेक बुद्धि का यज यद करोटी यदअनासी इस प्रकार कई विधि के अनुसार इस प्रकार कई विधि के अनुसार सभी कर्मों को मुझमें अर्पित करके यज्ज करोशी विवेक बुद्धि के द्वारा या यज्ञ करोशी यद की करो इस प्रकार कहीं भी रूपी के द्वारा सभी कर्मों को मुझमें अर्पित करके जो कुछ करता है किसके लिए करता है भगवान के लिए करता है ये भाव रहना कि चाहिए भगवान की आज्ञा है कर्म करने की इसलिए हम कर्म करते हैं और भगवान के लिए कर्म करते हैं इससे जो फल प्राप्त होगा वो हमारा नहीं है परमात्मा का ही है जो विषय है, है ना उनकी आज्ञा ऐसा तो ग्रोसी ग्रोशी यद्यासी इस प्रकार कही गई वीति के अनुसार सभी कर्मों को मुझमे अर्पित करके मेरे परायण हो करके मेरे परायण हो करके बुद्धि योग का आश्रय लेकर के किसका <स्देखता> आश्रय लेकर के बुद्धि योग का आश्रय लेकर के बुद्धि योग करते अर्थ में देखेंगे बुद्धि योग का आश्रय लेकर के इस तरह मत कि भाओ मेरे में चित्त लगाने वाला हो जाए सदा मेरे में चित्त लगाने वाला हो जाओ चेत का विवेक बुद्धिया अब इसको समझाते हैं सर्व सर्वकर्माणी है ना सर्व सर्वकर्माणी कैसे लेना है सर्व दृष्टादृष्टारणी सर दृष्टि फल वाले सभी कर्म दृष्टि फल वाले सभी कर्म जो जो फल जो इस लोक में प्राप्त होते हैं अदृष्ट फल जो परलोक में प्राप्त होते हैं स्वर्गी लोकों में प्राप्त होते हैं दृष्ट तथा अदृष्ट फल वाले सभी कर्मो को नई कर्त ईश्वरे और फिर समय आया है ना समय से अर्थ है अर्पित करके अब यहाँ चेष्टा कैसे विवेक बुद्धि बुद्धि को समझा रहे हैं इति विवेक बुद्धि के द्वारा इस प्रकार कही भी रीति के द्वारा सभी कर्मों को मुझमे अर्पित करके मत पढ़ा में समाज है अहम पढ़ा यश से मैं, जिसका। मैं जिसके लिए सात पर है मैं पढ़ू जिसके लिए मैं कौन वसूँ पर कर्थ यहाँ पर है आ, मैं प्रधान आश्रय जिसका ऐसा तू है मत पर कि मेरे परायण होकर या मेरे को प्रधान आश्रय मानने वाला होकर मेरे को प्रधान आश्रय मानने वाला होकर बुद्ध योगम करते है मई समाहित बुद्धि तम बुद्धि योगा मेरे में एकाग्र बुद्धि को बुद्धि योग कहा है मेरे में मेरे में एकाग्र हुई बुद्धि समाहित बुद्धि कहते हैं समाहित बुद्धि वाला एकाग्र बुद्धि वाला और बुद्धित्व का क्या समाहित बुद्धि एकाग्रवी बुद्धि तो एकाग्री बुद्धि को कहते हैं क्या कहते हैं बुद्धि योग मतलब परमात्मा में एकाग्रवी बुद्धि को क्या कहेंगे बुद्धि योग तम बुद्धि योग आश्रित उस बुद्धि योग का आश्रय लेकर के बुद्धि योग का आश्रय लेकर के अर्थात अनंत शरण की अनंत शरण होकर के अनंत अनन्द शरण हो करके मतलब अनंत आश्रय वाला हो करके अनंत शरण होकर के मत तो कि तो मेरे में सदा चित्त लगाने वाला हो जाए मत चित्ता के तो समाज से मई ये चित्तमे चित्त जिसका किसका तेरा ऐसा तुखो न मत चित्ता तो तो सप्तम कर तो सर्वदा तो सर्वदा मेरे में चित्त लगाने वाला हो जाए है ना एकाग्र हो गयी बुद्धि भगवान मतलब परमात्मा में एकाग्र की हुई बुद्धि के द्वारा सदा उसी में चित्त लगाता रहे मतलब हमेशा उसी में एकाग्र करता रहे बुद्धि को तो मत चित्त लगाने वाला हो तो चित भगवान में चित्त लगाने का क्या फल है उसको भगवान बताते हैं मत चित्ता की मेरे में लगे हुए चित्त वाला तू मेरे में लगे हुए चित्त वाला तुम मत प्रसादात मेरे अनुग्रह से तू मत प्रसादात मेरे अनुग्रह से सर दुर्गा सभी विघ्न या संसार के सभी हेतु अविद्या आदि को पार कर जाएगा, जायेगा लगाइए अथ चेत तव अहंकारात् न चेतकर्थ यदि यदि यदि अहंकार के कारण अहंकार के कारण कभी कभी महापुरुषों की बात को भी लोग नहीं सुनना चाहते क्यूँकी अहंकार होता है उसके कारण सुनो तो को बड़ा ज्ञानवान मानते हैं है ना की अथ और चेत यदि और यदि तू अहंकार के कारण मेरे बच्चनों को नहीं सुनेगा तो विलंक्ष तू भ्रष्ट हो जाएगा कथित हो जाएगा है ना कथित हो जाएगा भ्रष्ट हो जाएगा मतलब तुझे पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होगा तेरी अधोगति हो जाएगी ऐसा मत चित सर में देखेंगे कि यहाँ पर सरदुर्गाणी अर्थ किया है सर्वाणी दुस्तराणी संसार हेतु जातानी मतलब ये है कि पार करने में कठिन दुस्तराणी है न पार करने में कठिन संसार के सभी हेतु सरवाणी जो है ये हेतु हेतु जातानी का विशेषण है है ना हेतु का की पार करने में कठिन संसार के सभी हेतुओं को पार कर जाएगा संसार का हेतु आदि क्या है दुष्कर है पार करने में कठिन है लेकिन तू पार कर जाएगा मत प्रसादी कर, कर जाएगा यदि पार कर जायेगा विद्या आदि को अर्थ और छेद यदि तम मदुक्तम मेरे कहे हुए वचनों को अहंकार के कारण नहीं सुनेगा कैसा अहंकार हम पंडिता मैं पंडित हूँ इसी अहंकारा इसका प्रकार अहंकार से यदि तू मैं पंडित हूँ ऐसे अहंकार से मेरे बचनों को नहीं सुनेगा मैं पंडित हूँ ऐसे अहंकार से मेरे बचनों को नहीं सुनेगा न करते न ग्रह मेरे बचनों को ग्रहण नहीं करेगा या मेरे बचनों को नहीं समझेगा मेरे बचनों को नहीं समझेगा तथा कर वैसा करने पे तस्मात उस तुम विनाक्षसी करते विनाशन गशी तू विनाश को प्राप्त हो जाएगा पतन को प्राप्त हो जाएगा क्या इधम तो या ना मंतव्यम और तुझे या नहीं मानना चाहिए क्या चा ना मंतव्यम और तुझे या नहीं मानना चाहिए क्या अहम स्वतंत्रता मैं स्वतंत्र हूँ परोक्तम की मरतम कर दूसरे के वचनों का पालन क्यों करूँ परोक्तम है नचनों का क्यों करूँ अर्थात कर के का पालन क्यों करूँ दूसरे के बचनों का पालन क्यों करूँ ऐसा नहीं मानना चाहिए देखो य यदंकार आश्रि नोत मन से मिथ्य सेवसाइय से प्रकृति यदंकार आश्रि नोटे नुथस मनसे यदंकार आश्रि नुथसे मे मिथ्याव की मिथ्या व्यवसाय है ते प्रकृति प्रकृति ही मिथ्या लगाइए नोत्स्य मनसे अहंकार आश्रिते नोत से मन्यसे कि अहंकार का आश्रय लेकर के नोत् युद्ध नहीं करूंगा अहंकार का काश्रय ले करके युद्ध नहीं करूंगा इति यदमन्य से ऐसा जो तू मानता है ऐसा जो तू कैसा मानता है कि, यु, कि युद्ध नहीं, नहीं करूंगा क्यों मानता है ऐसा अहंकार का आश्रय होने की है ना कि अहंकार का आश्रय लेकर के ना युद्ध से युद्ध नहीं करूंगा इति यदमन्य से ऐसा जो तू मानता है या ऐसा जोतु निश्चय करता है मानता है या निश्चय करता है ना मन्य से करते है क्या निश्चय करता है निश्चय करो इस अर्थ किया है क्यों आगे लेखना मिथ्या एस व्यवसाय मिथ्या या व्यवसाय अर्थ मिथ्या होता है ना एस है ना सर्वनाम कौन किसे पहले क्या कहा गया मन से इसका मतलब उससे व्यवसाय कहा गया निश्चय कहा गया है भगवान के वचनों से ही लगता है ना एस व्यवसाय मिथ्या ये व्यवसाय निश्चय कौन जो ऊपर कहा गया मन से कर्थ क्या हो गया निश्चय व्यवसाय हो गया कि मिथ्या तेरा या निश्चय या तेरा या मन ना या तेरा या निश्चय मिथ्या है तो क्या होगा कहते हैं प्रकृति नहीं प्रकृति तुझे युद्ध में लगाएगी प्रकृति तुझे लगाएगी प्रकृति का जो स्वभाव स्वभाव तुझे लगाएगा स्वभाव तुझे प्रेरित करेगा स्वभाव तुझे उसका छठी स्वभाव है ना लड़ने का वो स्वभाव तुझे युद्ध में लगाएगा भगवान सबके स्वभाव को जानते कि इसके अंदर कैसा स्वभाव है छठी स्वभाव तुझे लगाएगा अच्छा क्या है यज्ञा एक तम वैश्व स्वभाव प्रसन्न में लगाता एक में है ना माया जाल में ज्यादा ज़्यादा भी व्यवसाय में ज्यादा विस्तार में लगा देता है लोगों को साधना नहीं करने देता है ब्राह्मण स्वभाव से साधना होती है अब देखेंगे क्या नती है हाँ यज्ञा एक तम्म है नाद क्या अच्छा अहंकार आश्रित न युष्टि ये ऐसा जो मानता है है ना और यहाँ पर क्या एक अहंकार आश्रित थे तुम एक अहंकार आश्रिय तू इस अहंकार का आश्रय लेकर के क्या है तू इस अहंकार का आश्रय लेकर के युद्ध नहीं करूंगा नोत्योषे का अर्थ है कि ना युद्धम कर युद्ध नहीं करूंगा से मनयसे कर से चिंते सी चिंतित सी कर क्या है निश्चिम क्रोशी ऐसा जो निश्चय करता है मिथ्याया व्यवसाय कर से निश्चय व्यवसाय कर निश्चय व्यवसाय है ना तभी मन से कर से निश्चिम क्रोशी हो गया अच्छा ते कर तो यशमात कर तेरी प्रकृति तुझे लगाएगी यशमात कर धैर्य ना प्रकृति करते यहाँ स्वभाव छत्री स्वभाव टमोक्ष तुझे लगा देगा अपने करू में लगा देगा अच्छा अब देखना चलो तो देख लेना तो ये अहंकार पहले का आ गया क्या पूर्व में अच्छा यदि तो हाँ हाँ ठीक है अहंकारात न सुरुस अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा और अहंकार के कारण नहीं सुनेगा और सुन भी लिया तो फिर अहंकार के कारण क्या पालन नहीं किया पालन नहीं किया ऐसा अच्छा क्या युवा और क्योंकि कर्मणा इच्छति स्वभाजन कौंटेयब्धा स्वयं कर्मण कर्म ने क्यों स्वेन कर्मणा कर्म न इच्छति इच्छ कर्म नईस ये मोहात् अवसर अभी तत् मोहात् अवसर अभी तत् कौंटेय स्वभाजन कौंतेया स्न स्वभाजेन स्वेन कर्मणा निब्ध कौंतेया न स्वयं कर्म निबद मोहाँ न इच मोहा यछसी अवसाई तत्क्य अवसापी तत्क्य कौंकेय स्वभाजेन स्वेन कर्मणा निब्धा मोहत य तुम ना क्षति कौनते स्वभाव जैन सेन कर्मणा निबद्धा हे कौनते स्वभाव से जन जन्म अपने कर्म के द्वारा बना हुआ कर्म स्वभाव से जन्म है ना जिसका जैसा स्वभाव है वै व्यक्ति वैसा कर्म करता है अच्छे स्वभाव वाला अच्छा कर्म करता है बुरे स्वभाव वाला बुरा कर्म करता है छत्तीसवभाव तो क्या है कि करेगा है ना ये है की हे कौनते स्वभाव से जन्म क्या है अपना कर्म हे स्वभाव से जन अपने कर्म से बना हुआ मनुष्य है कौनते स्वभाव से जन अपने कर्म के द्वारा बना हुआ तू बना हुआ तू तुम इच्छा मोहत युना के कारण जिसे करने की इच्छा नहीं करता है मोह के कारण जिसे करने की इच्छा क्यों नहीं करने की इच्छा करता है मोह के कारण मोह के कारण करने की इच्छा नहीं करता है मोह के कारण व्यक्ति कर्तव्य पालन भी नहीं कर पाते मुँह के कारण जिसे करने की इच्छा नहीं करता है और किससे बना हुआ है वो स्वभाव से जन्म अपने कर्म के द्वारा बना हुआ तू कारण जिसे करने की इच्छा नहीं करता है तो कहते है, कर से उसे अबसा परवस होकर भी करेगा परवस होकर भी करेगा मतलब स्वभाव के बस होकर के करेगा स्वभाव के अधीन है कि नहीं है तो कभी करना ही पड़ेगा उसको ऐसा तथ्य कहा कर्तव्य ना ये तत्कार उस कर्म को उस कर्म को उस कर्तव्य को पर्वत होकर भी करेगा मतलब स्वभाव के अधीन होकर भी करेगा स्वभाव के अधीन होकर के भी करेगा जैन स्वभाव क्या है छतरी का ये यथोक्त सौर ना यथो के सौर आगे क्या सूर्यम थे जो दृष्टिम दानम ईश्वर भाव क्या छात्रम कर्म स्वभावजन ऐसा है अब देखेंगे तो ये कि ये सौर आदि छत्री के स्वभाव से कौन निबद्धा करके निश्चयन निश्चित रूप से बना हुआ सेन कर आत्मीयन कर्मणा अपने स्वयं कर से आत्मीयन मतलब अपने कर्म से, से बना हुआ तू मोहत यद कर तुम नहीं क्षति कर तुम नहीं क्षति यम कि जिस कर्म को नहीं करना चाहता है अभिव्यक्ता अवे अव्यक के कारण इससे अवसाअपी करते, करते, किया, करते, यो, करते यो कर कि कर ही तो कर यो हैं कैसे करेगा पर उस कर्म को तू करेगा क्यों की क्यों करेगा तो देखो ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिर सभी ब्राह्मण सर्वभूता यंत्रारूढ़ा महाया हृदेश अर्जुन सर्वभूतानि भ्रायूता यंारूढ़ा मयया अर्जुन सर्वभूतानि अर्जुन सर्वभूतानि मायाया भ्राहमयन अर्जुन यंढ़ सर्वभूतानि मायाया तिष्ठति हे अर्जुन ये पर जैसे सभी प्राणियों को एक होती है ना मालूम है हमने देखा नहीं है सुना है कि कोई की है। होती है उसको न चाहते हैं तो तो यंत्र आरूढ़ कठपुतली के समान यंत्रारूढ़ कठपुतली के समान सभी प्राणियों को जैसे यंत्रारूढ़ कटपुतली को लोग नचाते हैं रस्सी से वो नचती है तो उसके समान सभी प्राणियों को सभी प्राणियों को अपनी माया से नचाते हुए अपनी माया से घुमाते हुए हे अर्जुन यंत्रारूढ़ कटपुतली कट कट के समान सभी प्राणियों को अपनी माया से घुमाते हुए सभी प्राणियों को अपनी माया से घुमाते हुए भगवान सभी प्राणियों के हृदय स्थान में रहते हैं भगवान सभी प्राणियों के हृदय स्थान में रहते हैं तो यंत्रारूढ़ कठपुतली के समान है ना? सभी प्राणियों को यंत्रारूढ़ कठपुतली के समान यु का अध्यन है ना यहाँ पर रामानुज के ने अर्थ किया यहाँ पर और कुछ नहीं कि शरीर रूप यंत्र पर आरूढ़ सभी प्राणियों को शरीर में है ना? शरीर रूप यंत्र पर आरूढ़ सभी प्राणियों को भाव में तो कोई अंतर नहीं दोनों के पर ऐसा उन्होंने किया है वहाँ युव का अध्ययन नहीं करना पड़ा इसमें अध्याय आयात्पर्य करने के अध्याय भी, नहीं है। में भी करना एक गुरु जब संगति न लगे तो अध्यार किया जाता है पर अध्यार करने से अक्षर निकले तो अध्यार भी करना चाहिए चलिए अब ध्यान देना की यह हंत प्रारूढ़ली के समान सभी प्राणियों को घुमाते हुए ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय स्थान में रहता है भगवान तो है सभी जगह पर हृदय स्थान ध्यान काल में हृदय स्थान में अभिव्यक्ति होती है हृदय स्थान में शीघ्र अभिव्यक्ति होती है ऐसा और ध्यान देना ईश्वर कर्त है ईशन शीला ईशनशीला कर्त है ईशन करने के स्वभाव वाला ईशन का क्या शासन शासन करने के स्वभाव वाले नारायण स्वर्भूता नाम करते स्व प्राणी नाम हृदय से कर्थ है हृदय वैसे हृदय स्थान में हे अर्जुन अर्जुन कर्त किया यहाँ पर शुक्लांतरात्म स्वभा शुक्लांतरात्म स्वभाव है न मतलब शुक्ल अंतरकरण के स्वभाव वाला शुद्ध अंताकरण के हाँ तो अर्जुन का अर्जुन का अर्थ किया शुक्लांतर सुभा शुक्लांतर सुभा किया विशुद्ध अंताकरण विशुद्ध अंताकरण वाला ये अर्जुन का कर दिया तो वेद मंत्र अहस् अहस् कृष्णम हर अर्जुनम मतलब कृष्ण ऐसा है ना कि अहा कृष्ण है मतलब कृष्ण अहा है और अर्जुन अहा है अहाकर्थ क्या होता है दिन दिन करते है उज्जवल या शुक्ल शुक्ल कृष्ण शुक्ल है और अर्जुन क्या है शुक्ल है तो कहने के तात्पर्य है इस मंत्र में आए हुए कृष्ण और अर्जुन पद ये शुक्ल अर्थ के वाचक है किसके वाचक हैं तो ये मतलब है शुक्ल अर्थ के वाचक है ये शुक्ल का पर्याय है ऐसा इसलिए उद्धृत किया है किसका पर्याय है शुक्ल का पर्याय है तो अर्जुन का अर्थ हुआ क्या शुक्ल अंतरण वाला इति दर्शनाथ क्योंकि आज का कृष्ण और अर्जुन ऐसा देखा जाता है इसलिए अर्जुन कार्य अर्थ है शुद्धाकरण वाला अर्जुन सब शुद्ध में है और हृदय स्थान में रहता है मतलब को प्राप्त करता है कैसे रहता? मतलब क्या है कि भ्रमण करवाते हुए घुमाते हुए स्वर भूटानी का अर्थ है यंत्रारूढ़ानी स्वर भूतानी यंत्रारूण यंत्रारूढ़ानी है ना यहाँ पर यंत्रारूढ़ानी का समास है क्या यंत्राणी अच्छा अच्छा ऐसा अच्छा, तो कर दिया यंत्री उसमें भी है ना क्या फर्क है तो वो तो ठीक लग रहा है यंत्राध्याय अच्छा और दूसरे में क्या है आप क्या है यंत्राध्याय उड़ानी तो वो तो ठीक लग रहा है हमको वो मोटी मोटी पुस्तक है किसी के पास का जब मोटी पुस्तक तो तो ले आओ और दूसरी भी ले आओ तो ये ठीक नहीं लग रहा है है, ना? <laughs> फिर यंत्र के समान ऐसा हो जाएगा जैसे <laughs> <laughs> अच्छा इसमें भी कही बात है यंत्राणी या रूढ़ानी स्थित यंत्र के समान लग जाएगा इसे तो भी लग जाएगा दिखाना आप वाला फाट इसमें क्या इसमें क्या है यंत्रणी है ना लग जाएगा यंत्राणी है ना इससे भी लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इससे भी लग जाएगा यंत्रणी आरूढ़ानी अधिष्ठानी अच्छा नाले अधिष्ठित यंत्र के समान नहीं लग जाएगा फिर यार्थ करना भाष्य के अनुसार है यंत्रारूढ़ानी है ना तो यहाँ यंत्राणी आर लगेगा। आर उी का अर्थ है अधिष्ठानी अधिस्ट अधिष्ठितानी फिर ऐसा लगाएंगे जो कटपुतली को नचाते हैं तो कठपुतली किसी से अधिष्ठित है ना जो खींचता है तो ऐसा लगाएंगे कि अधिष्ठित अडि, आर उी का क्या अर्थ है अधिष्ठ अधिष्ठितानी मतलब ऐसा कि नचाने वाले के द्वारा अधिष्ठित यंत्र की समान नचाने वाले के द्वारा अधिष्ठित यंत्र के समान या नचाने वाले के द्वारा प्रेरित यंत्र के समान नचाने वाले कठपुतली के समान क्या प्राणियों को नचाते हुए सभी प्राणियों को घुमाते हुए तो फिर ऐसा मैंने क्या बताया था पहले यंत्र पर आरूढ़ली के समान ये बताया था ना तो भाष्य अनुसार ऐसा अर्थ करेंगे की नचाने वाले के द्वारा अधिष्ठित यंत्र का कदम कठपुतली भाष्य के अनुसार है कि नचाने वाले के द्वारा अधिष्ठित कठपुतली के समान ये अर्थ होगा जो पहले मैंने बताया भाष्य अनुसार ही नहीं हमने क्या बताया कठपुतली के समान वो ये ये भाष्य का अर्थ क्या ध्वनित हो रहा है कि नचाने वाले के द्वारा अधिष्ठित कठपुतली के समान सभी प्राणियों को नचाते हुए घुमाते हुए ये है अर्थ तात्पर्य में विरोध नहीं है पर यथाश्रोक यही है भाष्य का सूत्रधार के द्वारा अधिस्थित सूत्रधार के द्वारा अधिस्थित कठपुतली के।, के समान यंत्र हो तो जाएगा कठपुतली अच्छा वो क्या देखने में ऐसे ही पुरुष जैसी लगती है पुरुष स्त्री जैसी हाँ। वस्त्र वगैरह पेनाते होंगे वस्त्र बिल्कुल पुरुष स्त्री जैसी देखने में लगेगी आखिर मनुष्य जैसी है अच्छा अच्छा देखा आपने देखा करते हैं अच्छा ना ना तो तो तो तो जोड़ देते हैं सब एक-एक है उनकी वगैरह हाँ। तो तो रहते हैं अच्छा हाँ। तो तो तो है <laughs> हाँ, को मैं भी ऐसी चलिए अधिष्ठान यू शब्द अर्थ दृष्टव यहाँ पर यू शब्द जानना चाहिए यू शब्द जानना चाहिए मतलब यू शब्द का जानना चाहिए ठीक है यू शब्द का अध्याय जानना चाहिए इसी को भाष्यकार समझाते हैं यथा यंत्री देखो यहाँ पर फिर वही बता दिया जो मैंने पहले बताया ना वो तो तात्पर्य वही आ गया तात्पर्य भाष्यकार वही बता रहे हैं जैसे यंत्र पर आरूढ़ दारू किस पुरुषाधीन लकड़ी के बने हुए पुरुषादी तो है ना यंत्रारूढ़ कौन हुआ विकट कुछ नहीं हो गई जो पहले बताया वही यहाँ तात्पर तो वही हो गया जैसे यंत्रारूढ़ जैसे यंत्र पे आरूढ़ लकड़ी के बने हुए मनुष्य घुमाते हुए मनुष्य आदि को क्या कहेंगे जैसे यंत्र लकड़ी के बने हुए मनुष्य आदि को घुमाने के समान घुमाने के समान अपनी माया से सभी प्राणियों को घुमाते हुए कैसे अपनी माया से सभी प्राणियों को घुमाते हुए माया करते से छदना मतलब देखना माया करते छद छदम का मतलब जो वो कठपुतली का जो खेल दिखाता है ना वो इस तरह घुमाता है पीछे से कि ये व्यक्ति नहीं समझ पाता है घुमाने वाला कोई दूसरा है घुमाने वाला दिखाई देता है क्या इसलिए बोला माया से घुमाते हुए या छर्म से घुमाते हैं चतुराई से घुमाते हुए जैसी चतुराई दूसरे को पता नहीं चले तो इसी प्रकार भगवान जो है उसको सबको नचाते हैं उनको कोई देख नहीं पाता है लोग बोलते हैं ऐसा करता है ऐसा करता है वो क्या करेगा उसको नचाने वाला कोई और रस्सी किसी और के हाथ में है है ना रस्सी किसी और के हाथ में हो जैसा घुमाता है घूम रहा है कह तो रहे हैं ये समझ में आ जाए हमारे वही है, तो फिर सब खेल जाएगा। उसको समझना मुश्किल है घुमाते हुए इस तरह संबंध है लगा लेंगे? हम? चलिए तमेवर गर्व भाव भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम <क्ष़िये> है हाँ भारत यो तम एवं भारत सर्व भावे नम एव शरणम गच्छा हे अर्जुन भारत अर्जुन हे अर्जुन सभी भाव से उस परमात्मा के ही शरण में जाऊंगा सभी भावों से उस परमात्मा के ही शरण में जाओ मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से उनकी शरण में जाओ ऐसा सभी भावों से मतलब सब प्रकार से उनकी शरण में जाओ उनकी शरण में जाओ मतलब उनको आश्रय स्वीकार कर लो उनको शरण गारे आश्रय स्वीकार कर लो सब प्रकार से उनको ही आश्रय स्वीकार कर लो व्यक्ति सोचता है ना हम ये कर लेंगे ये कर लेंगे पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे फिर वो करेंगे मन में उजे लगा रहे इसीलिए वो परेशान होता है दुखों के कारण उसका यही सब है अब ईश्वर को जिसने अपना आश्रय स्वीकार कर लिया है तो जो क्या है कि सर्वसमर्थ ईश्वर जिसका आश्रय है तो जो वो सर्वसमर्थ है तो वो स्वयं करेगा जो अब छह मंग वम या हम उसकी प्रतिज्ञा तो जैसा समय आएगा वो अनुकूल कर वो करता ही रहेगा तो उसको आश्रय स्वीकार कर लो तो अपने संकल्प विकल्प तो अपने उधेड़बून अपनी योजनाएँ सब खत्म हो जाएंगी और उसी से क्या है कि परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी भगवान तो बच्चे जैसा आपको बोध में जैसे माँ रखती है वैसे में रखते हैं तो छोटा बच्चा कोई पुरुषार्थ करता है क्या छोटा बच्चे माँ की बोध में ऐसा कुछ करता है क्या तो सबसे बड़ा आश्रय माँ को मानता है एक मात्र आश्रय माँ को मानता है और कुछ नहीं करता है माँ सब उसके लिए करती है ऐसे ये कि आश्रय यदि भगवान को मान ले और सब कुछ छूट जाए एक आश्रय भगवान को मन से मान लें भगवान सब करते रहेंगे तभी भगवान ने क्या कहा है कि हे भारत सभी भावों से उस परमात्मा की शरण में जाओ या सभी भावों से उस परमात्मा को ये आश्रय स्वीकार कर ले का शिला क्यार से स्वीकार कर ठीक है हम्म बस फिर क्या बच्चा इतना ही है कि बस आश्रय माँ को मानता है और तो कुछ नहीं करता है ना दूर भी नहीं करने की अच्छा अब ध्यान देना तत्प्रसादात् उस भगवान की कृपा से तत्प्रसादात् मतलब प्रसादात उस भगवान के अनुग्रह से जिसने जिसका आश्रय स्वीकार करना है ना उस भगवान के अनुग्रह से पराम शांतिम शाश्वतम स्थानम प्राप्त थी परा शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त करेगा पर अशांति भाष्यकार ने उप्रति को और शाश्वत स्थान किया है परम पद मुक्त है ना कि उसके अनुग्रह से उप्रति भी कैसे होगी उसके अनुग्रह से आते भगवान का बचन है है ना उप्रति भी उसके अनुग्रह से होगी आजकल तो भगवान को पीछे करने की सब कुछ हो रहा है शास विचार खूब करते हैं और भगवान को सब छोड़ते हैं इसीलिए सब कुछ होता है दोनों उसके अनुग्रह से पर अशांति को मतलब उप्रती को और शाश्वतम को और क्या है कि शाश्वत स्थान का क्या अर्थ है मतलब ईश्वरम शरणम करते आश्रयम है ना का क्या है आश्रयम मतलब उसकी शरण में जाओ अर्थात उसको आश्रय स्वीकार कर लो शरणम करते आश्रयम क्यों आश्रय स्वीकार कर ले संसार्थी हरणार्थम मतलब संसार के दुखों का हरण करने के लिए या संसार के दुखों का नाश करने के लिए उसको भी आश्रय स्वीकार कर ले शरणम का से आश्रयम है ना गच्छ गच्छ के आगे आश्रय लिखा है ना क्या लिखा है आश्रयम नहीं होगा आश्रय या क्या लिखा है आश्रय पद है ना हाँ वो मध्यम पुरुष एक बच्चे की क्रिया है आश्रय अनुसार बाद में जो आश्रयम आश्रय है ना उसका अनुसार हटेगा बाद वालेगा पहले शर्णम आश्रयम वो वैसा ही रहेगा हम्म आश्रय ध्यान देना जो आश्रय लिखा है ना बाद में हाँ ये शरणम गच्छ ये दोनों का अर्थ है आश्रय है नच्छ पहले किया आश्रयम और जो आश्रय बाद में लिखा है ये शर्णम गच्छ दोनों पदों का मिली अर्थ है शरण में जाओ अर्थात उसका आश्रय ले लो लू। ये लूट लोट लूट है हाँ, लूट का है मध्यम ये गच्छ दोनों पदों का मिलित अर्थ है मिला हुआ अर्थ है कि हे भारत की सभी भाव से सभी भाव से उत्तम उस, उस परमात्मा को उस परमात्मा का आश्रय ले लो शरणम गच्छ का क्या अर्थ हुआ आश्रय ले लो आश्रय जब किया परमात्मा का आश्रय ले लो या उस परमात्मा को आश्रय स्वीकार कर लो सर सर्वात्म सब प्रकार से हे भारत तथा तथा करते इसके बाद ले इसके बाद हे भारत ऐसा लगा लेना इसके बाद ईश्वर प्रसादात ईश्वर अनुग्रह ईश्वर के अनुग्रह से पराम शांतिम पराम कर्कृा शांतिम शांतिम कर पराम कर्कृष्ट प्रकृष्ठ प्रति या अत्यंत प्रति को स्थानम चा मम और स्थानम है ना किसका स्थान मुझ विष्णु का स्थान विष्णु का स्थान क्या परम पद कि शाश्वत परम पद को प्राप्त कर लेगा शाश्वत का क्या नित्य नित्य परम पद को प्राप्त कर लेगा तो वो तो आएगा ना हाँ हाँ हाँ उसकी अनुग्रह से जो है ना उसका साक्षात्कार होगा उसका अपरोप होगा तब हो जाएगा अब ध्यान देंगे हाँ अब देखेंगे लगाइए आगे यहाँ पर देखना स्वर्णम ना आश्रय स्वीकार करना ये मतलब है भगवान को फिर भाष्यकार के मतानुसार क्या है वो उस उसम आश्रय स्वीकार करने से उनके अनुग्रह से उनके साक्षात्कार होने पर ऐसा लगाएंगे है ना उनके अनुग्रह से ज्ञान निष्ठा होने पर ऐसा होगा देखो आगे आज ज्ञानम आक्षातम को ज्ञानम आक्षातम दुई मया मै विमृश यथा यहासी तथा कुरु कुरु इति ज्ञानम् दुई मया यथा तथा लगाइए कुये ते तेरे लिए या इस प्रकार मैंने इस प्रकार मैंने तेरे लिए गुयाद गुयाद इस प्रकार तेरे लिए गोपनी से अत्यंत गोपनी गोपनी से अत्यंत गोपनी ज्ञान कहा इस प्रकार मैंने तेरे लिए गोपनी से अत्यंत गोपनी ज्ञान को कहा है या रहस्य से अत्यंत रहस्य को कहा है ठीक है यहाँ ज्ञानम कर्फ किया है आनंद में गीता शास्त्रम शास्त्रे अनु ज्ञान का साधन ज्ञान का साधन क्या है गीता शास्त्र यहाँ ज्ञानम कर्थ किया है आनंद में गीता शास्त्र गायते में भी यही व्यर्थ किया है की इस प्रकार मैंने तेरे लिए गोपनीय से अत्यंत गोपनीय गीता शास्त्र को कहा है गोपनीय से कुछ गोपनीय शास्त्र है उससे अत्यंत गोपनीय कौन है गीता शास्त्रीय कहास्त्र पर समग्र गीता शास्त्र लेना है, से अच्छा। के ऐसा है ना विमृश एक विमृत एतदेषण यथाइच्छसी अशेष देखना एक तो विमृष इसका पूर्णता विचार करके पूर्णता इसका विचार करके किसका गीता शास्त्र का पूर्णता इसका विचार करके यथाइसी जैसा चाहते हो वैसा करो जैसा चाहते हो वैसा करो अब देखेंगे यहाँ पर अब देखिए इति अच्छा इति तथ है इति ज्ञानम इस गीता शास्त्र को मयाते नहीं ऐसा लगाएंगे फिर मैंने पहले क्या बताया इस प्रकार मैंने तेरे लिए गोपनीय से अत्यंत गोपनीय गीता शास्त्र को कहा है या ऐसा लगाना इति इसी तथ्य गोपनीय से गोपनीय गीता शास्त्र को मैंने तेरे लिए कहा या गोपनीय से गोपनीय गीता शास्त्र को मैंने तेरे लिए कहा ते कर सुव्यम ज्ञानम आख्यातम करते कथितम गु याद करते गोप्याग और गुचरम थे अतिशय गुई हम अत्यंत गुई गुई कर थे पर रहस्य या गोपनीय विषय इस त्य ये अर्थ है अच्छा मया मतलब मूल के द्वारा विमृत करते विमर्शनम या आलोचना विचार करके एतद कर रहे यथोक्तम शास्त्र शास्त्र का शास्त्रकार शास्त्र का प्रयोग किया ना वास्तुकार ने से एतद इसका पूर्णता विचार करके एतद किसका जो ऊपर कहा ज्ञान का एक तेना को ज्ञान सबसे जो कहा गया इस कार्थ कार्थ ने किया है तो भी से गए ना कुछ लोग यहाँ पर ज्ञान ले लेते हैं कुछ लोग ज्ञान चलिए अब देखना यथोक् शास्त्र को से, पूर्णता विचार करके कैसे समस्तम यथोक्तम क्या समस्तम अर्थ व्यातम यथोक्त संपूर्ण विषय का यथोक्त संपूर्ण विषय का है ना नोक संपूर्ण विषय का संपूर्ण अर्थ क्या गीता शास्त्र का हम विचार करके जैसे चाहते हो वैसा करो यहाँ ऐसी गीता का कहाँ हाँ गीता तो शास्त्र यहाँ से हाँ अलग अलग लोग उपक्र उपक्रम उपसार तो अलग अलग लोग मानते हैं कोई गीता को उपसार कहीं मानता कोई कहीं मानता बात नहीं बताएंगे है ना बातेंगे यहाँ पर मानते है तो वहा मानते हैं वैसों लोग भी इधर ही मानते हैं और इनके अनुसार यही हो जाएगा यही उपसार हो गया यही उपसंघार है इनके अनुसार यही उपसंघार है यही उपसंहार है गीता इनके अनुसार चल है तो ये आनंद गिरी के अनुसार मतलब शंकर के अनुसार यही उपसंहार हो गया वैष्णव आचार्यों के अनुसार सर भगवान प्रतिज्ञा में उपसंहार है क्योंकि गीता समाप्त थोड़ा युद्ध ही रही है ना युद्ध समाप्त हो गया चल ही रहे अभी आगे बात है आगे फिर सर भगवान प्रतिज्ञा के बाद क्या फिर सरसपुर भी आ गई है तो के पहले जो जो कहा गया वो पूरा क्या है वही उपन मानते हैं लोग अब आगे भक्ति योग की बात आ गई इसलिए यही उपाय मानना चाहता है गीता में और, आ, और दूसरे लोग तो बोलेंगे यहाँ ज्ञान शब्द का ही प्रयोग किया है ना तो ज्ञान हो गया गुहित और आगे गुजतम भी आएगा ना भूया है ना तो सबसे गुहितम क्या है मनमना मन मना भक्तो भाई भगवान ने भी ज्ञान पद का प्रयोग किया है तो ज्ञान हो गया गुहितर और ये सर्व गम क्या हो गया मनमना मन मना भक्तो भो मध्याजी माम नमस्करू के भगवान ने गुहितम तो इसी को बोल दिया भक्ति को जो भी हो भस्तकार के अनुसार इसका उपसंगार यही है कहा प्रेषक में उत्तर भी भी आगे का प्रतिपादन है तो समाप्त नहीं फिर फिर वो ज्ञान से मुक्ति कैसे शुद्ध होगी यदि आगे फिर व्यक्ति थो। थोड़ा बड़ी हो जाएगी इसलिए यही उसका अवसंघन मान मान लेना चाहिए और आगे क्या ऐसा इसलिए यही उसका अवसंधान माना चाहिए ओम पूर्ण मदम पूर्ण पूर्ण मदा या पूर्ण